श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री गौर कथा चैतन चढ़ता अमृत ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा महाराज की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री नय गौर हरिबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल जय रामण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो कमलगल्तम यमलगल वाग्ममृतम जगत्प्रियती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण परमधाम जगद्धाम नमा तुद प्रेरणाया तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप श्री रूपं श्री श्री श्री श्री सह गण रघुनाथावित तमु सजीव साइतम सावधूतं पर्जन सहित श्री श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ली विशाखाता आजा लुजौ कनक तो संकर्तन कमलायताक्षौ विश्वभरौ दिजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्व वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्म को वक्षोज प्रणीकृत विलसतिनिग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिपरी तस्तूरी का मधुरेश मधुरी मै माधव मुलिमोह मुदाद मनसो महा नारायणं नमस्कृत्य नारायण सरस्वतीं व्यासं चुनाव नरोम देवी सरस्वतीक तरभ्य कृपुभ पत्ता पावे वैष्णवभ्यो नमो नमः की जय नम बुलाशु वृंदावंदीलाल पंगल श्रीचैतन्यम श्रीमन महाप्रभु वृंदावन की यात्रा से लौट करके प्रयाग में गए दस दिन श्री रूप गोस्वामी जी को रस तत्व का उपदेश दिया इसके बाद में श्री महाप्रभु आप काशी पधारे और वहां श्री सनातन गोस्वामी से आपकी भेंट हुई सनातन गोस्वा आप काशी में विराज रहे हैं उस समय सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से मिले छूट करके आ गए हैं हुसैन साहब की जेल से और श्री महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी को जितना भी सिद्धांत तत्व है उस सिद्धांत तत्व का निरूपण कर रहे हरि बोल श्री पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कर शास्त्र यह स्थापित करते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र पदार्थ है वह अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है जैसे एक देशस्थ तस्याग्नि जोस्ना विस्तारिणी यथा स्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत जैसे अग्नि एक जगह रहती है पंत वह पूरे कमरे को प्रकाशित और गर्म कर देती है जैसे प्रकाश दीपक एक स्थान पर है पंत पूरे हॉल को वह इल्यूमिनेट करता है जगमगा देता है जैसे गंध कस्तूरी एक जगह है परंतु वह पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है जैसे चंदन एक जगह माथे के ऊपर लगाया गया परंतु वह पूरे शरीर को शीतल कर देता है इसी प्रकार ब्रह्म वह सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान वह परतत्व ही सब का एकमात्र कारण होकर के विराजमान है अब जो परतत्व है यदि एक ही है तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि हमको तो नाना दिख रहा है भेद दिख रहा है ये भेद कहां से आया इस भेद का उत्तर देने के लिए दो तरह की बात कही गई पहली बात यह कही कि भेद है ही नहीं जो दिख रहा है वो भ्रम है इल्यूजन है भ्रम है परंतु तो भेद की बात को नहीं माना जा सकता ये इल्यूजन की बात को नहीं माना जा सकता कि भ्रम के कारण हमको भेद दिख रहा है क्योंकि भ्रम होगा तो भ्रम होता है जो स्मृति में है उसके कारण ही भ्रम होगा जिस वस्तु को देखा ही नहीं है जो है ही नहीं उसका भ्रम कैसे हो जाएगा एक बात फिर दूसरी बात ये भ्रम सर्वदा दो वस्तुओं की समानता में होता है इसका मतलब है कि यदि ब्रह्म में जगत का भ्रम हुआ तो जगत नाम की भी कोई वस्तु थी और जगत में और ब्रह्म में एकता होनी चाहिए समानता होनी चाहिए सिमिलरिटी होनी चाहिए रस्सी और सर्प में तो भ्रम हो जाता है पंत तो रस्सी सर्प और फावड़े में भ्रम नहीं होगा इसलिए ब्रह्म जैसी कोई दूसरी वस्तु होगी तो आपका जो अद्वैत बाद है वह सब्जे के जो अद्वैत बात का निपण किया गया वो अद्वित सिद्ध नहीं होगा फिर तीसरी बात ये है कि भ्रम यदि होता है तो एक को एक वस्तु में एक चीज का भ्रम होता है दूसरे को दूसरे का भी भ्रम हो सकता है परंतु तो ये कैसे होगा कि सब लोगों को एक साथ ही भ्रम हो इस डिब्बी को सब लोग डिब्बी कहें, केस केस कहेंगे केहेंगे मैं भी कहूंगा आप भी कहोगे तो ये कैसा भ्रम यह तो भ्रम नहीं होगा जब तक कोई वस्तु सत्य नहीं होगी तब तक एक ही व्यवहार की बात कैसे हो सकती है फिर चौथी बात ये कि भ्रम हुआ किसे इसका मतलब है कि ब्रह्म के अलावा यदि कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं तो भ्रम हुआ किसको ब्रह्म को भ्रम हो गया और ब्रह्म को यदि भ्रम हो जाएगा तो ये सर्वथा अंचित होगा क्योंकि ब्रम्ह तो ज्ञान रूप है जहां ज्ञान है वहां भ्रम कैसे हो सकता है ब्रम्म को फिर जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है ऐसे सर्प में भी तो रस्सी का भ्रम हो सकता है भ्रम तो दोनों जगह हो सकता है इल्यूजन तो दोनों जगह कहीं हो सकता है रस्सी को भी हम सर्प समझ सकते हैं सर्प को भी हम रस्सी समझ सकते हैं और यदि उल्टा हो गया तो जगत को तो हम सत्य मान लेंगे और भ्रम को झूठ मान लेंगे ये तो महाअनर्थ हो जाएगा बिल्कुल तो नूनोच्छेद हो जाएगा ऐसी स्थिति में भ्रम के आधार पर भेद को मान लेना यह बहुत उचित नहीं होगा अतः एक दूसरा तथ्य दिया गया वैष्णव आचार्यों ने श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने यह तथ्य दिया वैष्णव आचार्यों ने इसके विरुद्ध में एक दूसरा तर्क दिया कि नहीं ईश्वर भी सत्य है जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है तीनों चीज सत्य है परंतु ईश्वर और जीव ये दो तो हैं नित्य पंथ जगत है परिणाम जगत जो है वो जायते अस्थि वर्धते विपरिण थे विनश्यति ये ट्रांसफॉर्मेशन से है जगत में जगत में कहीं परिणाम है जगत नित्य नहीं है पंथ सत्य है जबकि ब्रह्म सत्य भी है और नित्य भी है अब जीव और ब्रह्म इनमें जो भेद है इसमें भी अंतर हो सकता है इसमें भी एक अंतर है कि जीव ब्रह्म का अंश तो है परंतु सीधा सीधा स्वरूप का अंश नहीं है जीव ईश्वर का जो अंश है वह कहीं तटस्था शक्ति मिश्रित जो अंश है वो जीव है। स्वरूप शक्ति जीव नहीं है ऐसे जगत भी ईश्वर का अंश है जगत जगत ईश्वर ईश्वर का का अंश होने पर भी स्वरूप शक्ति का अंश नहीं है स्वरूप का अंश नहीं है वह माया शक्ति से मिश्रित ईश्वर का अंश है, है कर्ण सर्वम खलोद्रम्ह यह बात तो मानेंगे पंथ सर्वम खलोद्रम करने के बाद में यह बात और कही जाएगी कि वो सीधा सीधा ब्रह्म नहीं है ब्रह्म जैसे उपास्य है ऐसे जगत उपास्य नहीं हो सकता है क्योंकि जगत जो ईश्वर का अंश है वो माया शक्ति सम्मिलित हो करके वह अंश है एक ऐसा अंश जो माया शक्ति से सम्मिलित है एक ऐसा अंश जो तटस्था शक्ति से सम्मिलित है तटस्था शक्ति से युक्त है उसको हम जीप कहेंगे है सभी अंश जगत भी ईश्वर का अंश है ईश्वर जी भी जीव ईश्वर का अंश है परंतु और श्री वृंदावन धाम नाम रूप लीला पर ये भी ईश्वर के अंश है परंतु एक है स्वरूप के अंश और दूसरा है वो तटस्था शक्ति या माया शक्ति से युक्त अंश जो तटस्था शक्ति और माया शक्ति से युक्त अंश है उसको हम विभिन्न विभिन्नाश कहेंगे उसको स्वरूपांश नहीं कहेंगे उसको विभिन्न विभिन्नाश कहेंगे स्वरूपांश कौन से हैं कौन है बोले स्वरूपांश हैं श्री कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी पर्यंत वो है स्वरूपांश कृष्ण कृष्ण के सारे अवतार और अवतारों से लेकर के हमारे हृदय में जो अंतर्यामी बैठा हुआ है जो राम बैठा हुआ है जो कॉन्शियंस हमारे हृदय में बैठी हुई है वो वहां तक का जो अंश है अंतर्यामी तक वो सारा स्वांश माने कृष्ण नारायण कारणारणशाही गर्भोधशाही भगवान के विभिन्न आवेश अवतार व्यास नार सा स्वांश है सबको स्वांश कहा जाएगा तो कृष्ण से लेकर के सारे अवतार और सारे अवतारों में अंत में जाकर के जीव मात्र के हृदय में जो चित्त में जो अंतर्यामी बैठा है वहां तक तो हुआ स्वांश और उसके बाद में जो है जैसे हम जीव हैं हमारे भीतर दो चीज हैं, एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा भी बैठा हुआ है दोनों बैठे हैं तो परमात्मा तो है स्वांश और जो जीवात्मा है वह है इसी प्रकार जगत भी हुआ तो वो जो परतत्व है वह परतत्व सर्वदा शक्ति से युक्त है और जहां तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति इनके से संबलित होकर के जो ईश्वर का अंश है उसको हम जीव या जगत कहेंगे परंतु स्वरूप के साथ में जो सम्बलित होकर के विराजमान है उसको हम स्वामिशी कहेंगे तो वो निरूपण किया पिछली आठवें नंबर के श्लोक में के एक देश ज्योत्साह विस्तार नहीं य था परस ब्रमण शक्ति ही तथे दम वखिलम जगत के वो जो परतत्व है वो सशक्तिक है शक्ति किसे कहेंगे जहां स्वरूप ही किसी कार्य के रूप में अपने आप को प्रकट करे उसका नाम है शक्ति स्वरूपमेव में शक्ति शब्द नाव शक्ति और शक्तिमान में एक अद्भुत विशेष है शक्ति और शक्तिमान इनमें भेद और अभेद दोनों ही है विशेष का तात्पर्य है कि भेद सहिष्णु अभेद विशेष कहेंगे एक ऐसा अभेद जो भेद को भी सहन करता है उसको विशेष कहेंगे जैसे कालो नित्य भेदो भिन्न तो ये इनमें भेद भी दिख रहा है कि भेदो भिन्न कालो नित्य काल नित्य है भेद भिन्न तो जिसमें कुछ न कुछ गुण भी हो भेद भी हो और अभेद भी हो उसको कहेंगे विशेष तो वो जो परतत्व है सत्ता सती तीन दृष्टान दिए सत्ता सती कालो नृत्य भेदो भिन्न इसमें कहीं भेद भी दिख रहा है और अभेद भी दिख रहा है काल नित्य है काल माने जो सबके ऊपर शासन करे वो नित्य है तो जो शासन करेगा वो पहले से होगा तो उसका जो होना है वो काल नाम की जो वस्तु जो सबके ऊपर शासन करने वाली वो नित्य है भेदो भिन्न कोई कागज लिया और उसको तोड़ दिया तो भेदो भिन्न ये भेद टूट गया तो उसमें कहीं भेद भी विराजमान है सत्ता सती इस वस्तु की सत्ता है एग्जिस्टेंस इज देयर तो एग्जिस्टेंस और है ये दो वस्तुओं में एग्जिस्टेंस भी हो गई और है उसके गुण भी प्राप्त हो गए तो ऐसे ही जहां भेद को सहन करते हुए अभेद हो ऐसा वे पर तत्व तो है इसलिए वो विशेष से युक्त है कभी कभी ऐसा होता है कि जो वस्तु है कोई कार्य है उसको भी क्रिया को भी कार्य बना दिया जा सकता है वस्तु को भी कहीं ना कहीं क्रिया के रूप में गुण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो यहां पर सत्ता जो है वो भी कहीं है इस रूप में कहीं प्रस्तावित कर तो जो परतत्व तो है कहने का तात्पर्य है कि परतत्व तो विशेष से युक्त होता है वो निर्विशेष नहीं है जब विशेष से युक्त है तो उस विशेष का नाम ही शक्ति है वह परतत्व तो निर्विशेष नहीं है वह एब्रेक्ट नहीं है वह शक्ति से युक्त है शक्ति का तात्पर्य है कार्य ही जो शक्तिमान है वही क्रिया के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है तो जो क्रिया है उसको हम कहीं शक्ति ही कहेंगे कार्यमेव फलोन्मुखम स्वरूपमेव कार्योन्मुखम स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति कहलाता है उस शक्ति और शक्तिमान में भेद और अभेद दोनों हैं परंतु भेद और अभेद दोनों होंगे वही बात के जीव जो है वो ईश्वर का अंश तो हुआ परंतु अंश होने पर भी वह स्वरूप का अंश नहीं है वो तटस्था शक्ति से संबलित अंश है जगत ईश्वर का अंश तो है कंकर्ण में कणकण कंकर भगवत स्वरूप है भगवान के कंकर्ण में भगवान विद्यमान है परंतु तो जगत माया शक्ति से संबलित ईश्वर का अंश है स्वरूप का अंश नहीं है हम जो आराधना करेंगे वो स्वरूप अंश की आराधना करेंगे हम तटस्था या बहिरंगा शक्ति से युक्त अंश की आराधना नहीं करेंगे तटस्था या बहिरंगा शक्ति से युक्त ब्रह्म की यदि हम आराधना करेंगे तो अदब हो जाएगा इसलिए स्वरूप शक्ति से युक्त जो ब्रह्म है उसकी हम आराधना करेंगे माने नाम धाम रूप लीला परकर श्री वृंदावन धाम श्री वैकुंठध धाम उनका परकर श्री लक्ष्मी जी श्री आधारानी इन सबों से युक्त हम कृष्ण की आराधना करेंगे तो स्वरूप शक्ति का जो अंश है उसकी आराधना की जाएगी जीव की आराधना नहीं की जाएगी क्योंकि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति का से युक्त भगवान का अंश है जगत जगत वह भगवान की बहिरंगा शक्ति से युक्त जो भगवान का अंश है वो जगत है इसलिए वो भी उपास्य नहीं होगा अब जो जीव है वो जीव अनेक है शक्ति में तो जीव एक है परंतु वे वृत्ति में अनेक हैं अपने वर्तन में अपने प्रयोग में जीव अलग अलग यदि स्वरूप में जीव एक हो जाएंगे तो बामदेव की मुक्ति होने पर देवदत्त की भी मुक्ति हो जानी चाहिए थी और देवदत्त जब तक संसार में बधा हुआ है तब तक, तक बामदेव की मुक्ति नहीं हो सकती दोनों बातें कही जाएंगी परंतु बामदेव अलग है और देवदत्त अलग है इसलिए सबको अपनी अपनी नाम स्वयं खेनी है मैं भजन करूंगा तो मेरा कल्याण होगा आप भजन करेंगे तो आपका कल्याण होगा आपके भजन से मेरा कल्याण होने वाला नहीं या मेरे भजन से आपका कल्याण होने वाला नहीं तो जीव जो हैं वो वृत्तियों में अलग अलग हैं इसलिए प्रत्येक जीव को अलग अलग प्रयास करना पड़ेगा ब्राह्मण करते करते जीव इकट्ठे हुए हैं और वे जो जो संसार में भटक रहे हैं जीव अब ये जीव दो प्रकार के हैं कल के प्रकरण में रूपण कर आए थे एक जीव जो है वे हैं नित्य मुक्त और दूसरे जीव हैं नित्य नित्यबद्ध जो नित्य मुक्त हैं वे सदा ही नित्य मुक्त हैं उनका स्वरूप ही है अब ये नित्य मुक्त क्यों हुए ये हम उसमें कारण नहीं बता सकते हैं जिसकी जो नेचर है उसके विषय में हम नहीं कह सकते हैं ऐसा समझ लो जैसे उनका डीएनए अलग ही है हमारा डीएनए अलग है वे नित्य मुक्त होकर के ही विराजमान जैसे गर्व विश्वसेन चंड प्रचंड कुमोत्मेक्षण ये जो भगवान के पार्षण हैं ये जीव हैं परंतु जीव होने पर भी ये कभी भी इनको माया का दर्शन है ही नहीं इनमें स्वत ही इतनी पावर है कि वे माया उनको नहीं घेरेगी जो नित्य मुक्त है उनको माया नहीं घेरेगी दूसरे जीव बड़े टिनी बड़े मामूली से है। हैं हैं ही ऐसे भी और जो वस्तु जैसी है उसमें क्यों ये नहीं कहा जा सकता जहां ये कह रहे हैं कि अनादि मायाबद्ध अनादि माया मुक्त अनादि कहने पर बात अपने आप समाप्त हो जाती है जो वस्तु जैसी है उसके अपनी जो उसकी बेसिक ओरिजिनल नेचुरल प्रॉपर्टी है उसमें क्यों नहीं कहा जा सकता वो तो वैसी ही बनेगी पानी ऐसा क्यों है पानी H2O क्यों है ये कहा नहीं जाएगा ये कह दिया तो उसको फिर मानना पड़ेगा वो ऐसा क्यों है ये क्यों वहां पर नहीं चलेगा तो जो अनादि वस्तु है वो अनादि वस्तु को हम कहीं बदल नहीं सकते हैं अनादि में क्यों नहीं कर सकते हैं तो जीव भगवान की जो शक्तियां थी वे शक्तियां सदा से ही मूल रूप में ऐसी ही रहीं इसलिए वे अनादि हैं और अनादि में हम न तो ईश्वर में पक्षपात का दोष दे सकते हैं न अपने आप को अधन्य मान सकते हैं हमारा स्वरूप ही ऐसा है जिसका स्वरूप जैसा है वो वैसा है उसमें क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उसमें उस समय प्रश्न नहीं किया जाएगा परंतु श्री प्रभु गए कर प्रभु ने कहा कि मेरी जो जीव नाम करके शक्ति थी वो दो प्रकार की थी जो नित्य मुक्त जीव हैं उनको तो मेरा स्वाद हमेशा प्राप्त है परंतु जो नित्यबद्ध हैं वे इतने तीन से हैं मामूली से हैं कि माया उनको घेर लेती है अब भगवान का एक स्वभाव सो, और है कि जिसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसके साथ में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं छेड़खानी नहीं करते। वे ये नहीं कहेंगे ए जीव जा तू भी बन जा जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके साथ में ओरिजिनल प्रॉपर्टी के साथ में भगवान कभी भी छेड़खानी नहीं करते माया का जो गुण है माया के साथ में रखेंगे जीव का जो गुण है जीव के साथ में रहेगा परंतु कृपालु होने पर वे ऐसा करेंगे कि उसे दूसरे प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा देंगे दूसरे प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जिन उपलब्ध जिनकी उपलब्धि के द्वारा वह अपना कल्याण कर सकता है भगवान ने कभी भी माया से ये नहीं कहा के माया तू जीव को मोहित किया कर ये भगवान का आदेश नहीं है माया को भगवान अपने शरीर को अपने ही एक अंश को ताय को कष्ट देंगे भगवान ने कभी माया से नहीं कहा कि माया तू जीव को मोहित कर परंतु तो ऐसा समझ ली कि माया का डीएनए ये कि वो अपने से कोई छोटी वस्तु आती है उसको दवा ही लेगी अपने से ताकत बने उसको नहीं दवाएगी तो अपने से छोटी होगी उसको दबा लेंगे जीव क्योंकि बहुत अंगु है माया उसकी अपेक्षा अधिक ताकतवर है ऐसी स्थिति में माया स्वभावतः जीव को दबा लेती है आप देते हैं इसमें स्वभाव कारण है और भगवान किसी के स्वभाव को नहीं बदलेंगे उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसके साथ में छेड़खानी नहीं करेंगे तो अणु होने के कारण यह जीव उतना ताकतवर नहीं है और माया जब भी जीव के संपर्क में आती है तो माया जीव को दवा ही लेती है अब भगवान ये देख रहे हैं कि मैंने तो इस जीव को माया देवी को दिया था इसलिए कि यह जीव अपना कल्याण करे ये अकृतार्थ है अकृतार्थ से कृतार्थ हो जाए परंतु तो माया का स्वभाव ऐसा है कि वह स्वरूप संपत्ति को तो नहीं दबा पाती जो स्वरूप शक्ति है उसको तो नहीं दबा पाती है परंतु तो अणु तटस्था जीव को वह दबा सकती है तो भगवान माया से ये नहीं कहेंगे हे माया तो अपने जीव को विमोहित करने के स्वभाव को छोड़ दे ये नेचर के विरुद्ध होगा तब जीव का कल्याण करने के लिए भगवान क्या करेंगे कि अपनी स्वरूप शक्ति जगत में स्थापित कर देंगे कभी अपने अवतार को प्रकट करके कभी संतों को अधिकृत करके अपने नाम को जगत में स्थापित करके हम सभी के जो बिल्कुल मरियल से जीव थे तीन ही जो जीव थे उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने कृपा करके स्वरूप शक्ति को भी जगत में स्थापित कर दिया और यदि कोई संसार कोई महापुरुष श्री गुरुदेव कोई संत जब इस जीव को संसार में रगड़ते हुए दिख रहा देख रहा है व्याकुल होते हुए देख रहा है और यदि वो प्रार्थना करे प्रहलाद जी की तरह से कि हे प्रभु इस जीव का आप कल्याण करो ना तो उस स्थिति में श्री कृष्ण की कृपा से कृष्ण की कृपा आ जाती है संत की कृपा से और फिर संत के श्री गुरुदेव के किसी वैष्णव के मन से भावित होने पर यदा ग्रहण भगवान आत्मभाविता भगवान की संत के द्वारा किसी जीव की सिफारिश होने पर ठाकुर उस जीव को गुरुदेव के साथ में मिला देते हैं किसी संत के साथ में मिला देते हैं जैसा संग होता है वैसा रंग जैसा रंग वैसा साधन जैसा साधन उसके हिसाब से फिर सिद्धि होती हुई चली जाती अब जगत की रचना करने में एक बात और ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं जगत की रचना नहीं होती तो ईश्वर का कोई काम नहीं बिगड़ रहा है वे तो अपने बैकुंठध धाम में अपने गोलोक धाम में खूब मौज कर रहे हैं आनंद हो रहा है वहां पे तो नित्य आनंद नित्य उत्सव नित्य, नित्य मंगल है तो भगवान को जगत की रचना करने की जरूरत नहीं थी अपने लिए भगवान ने जो जगत की रचना की है वह तत्वतः तो हम जीवों का कल्याण करने के लिए अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने जगत की रचना की और हमारे ऊपर ही अनुग्रह करने के लिए उन्होंने जगत में अवतार भी अपने धारण किए अवतार का प्रयोजन उनका नहीं था हम जीवों का अनुग्रह करने के लिए कलव जनिष्यमाणा नाम दुख शोक तमोन अनुग्रहाय भक्तानाम सपुण्यम व्यक्नो दियाशा। स्क में श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि कलव जनुष्यमाणा आगे जो जीव उत्पन्न होंगे उनके दुख शोक और का नाश करने के लिए अर्थात अपनी लीला को प्रकट करके उस लीला का गायन करके उनके नाम का स्मरण करके हमारा कल्याण हो जाएगा इसलिए ठाकुर ने अवतार धारण किया तो न तो जगत को बनाने में भगवान का कोई प्रयोजन है न अपना अवतार धारण करने में उनका अपना प्रयोजन है उनके अवतार भी हमारे कल्याण के लिए हुए हैं हम जीवों के कल्याण के लिए हुए तो श्री प्रभु ने उस मरियल से छोटा सा जो जीव था जिसमें अल्प शक्ति थी अनुचित था ऐसे अनुचित जीव का कल्याण करने के लिए श्री प्रभु ने कृपा करके उस जीव को पहले जगत को दिया जगत की रचना की और जगत की रचना करके अपनी लीला को भी जगत में स्थापित किया जिस लीला का गायन करके नाम का गायन करके हम हमारा कल्याण हो सके इसलिए हम परम परम कृतकृत हैं कि श्री प्रभु हमारा कल्याण करना चाह रहे परंतु जीव को एक स्वभाव दिया हुआ है अब स्वभाव के साथ में यहां पर भी छेड़खानी नहीं जीव को स्वभाव दिया हुआ है कि उसमें ंचित स्वतंत्रता है इसलिए अनंत अनंत कोटि जीवों में कोई कोई एक जीव वह भजन की ओर उन्मुख होता है अनंत जीवों में तो भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीत कोई भाग्यशाली जीत तो भक्ति माया के द्वारा प्राप्त होने वाला एक मंकी की वृत्ति नहीं है बल्कि वह चिन्मयी वृत्ति है और उस चिन्मयी वृत्ति को देने के लिए श्री गुरुदेव उनके माध्यम से भगवान जीव को नाम रूपी बीच किसी किसी जीव को प्रदान करते हैं तो भगवान इस प्रकार जीव का कल्याण करने के लिए जगत की रचना करते हैं अपनी स्वरूप शक्ति को भी जगत में स्थापित करते हैं इसी को 103 नंबर की प्याल में श्री कमलराज गोस्वामी जी करते हैं कि कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति श्री कृष्ण की तीन शक्तियां अपने अपनी परिणति माने अपने अपने कार्यों को करती हैं स्वरूप शक्ति के द्वारा वे अपने परिकर को प्रकट करते हैं अपने धाम को प्रकट करते हैं अपने रूप को प्रकट करते हैं सदा ही प्रकट करते हैं और सदा वहां वैकुंठ में श्रीमद् गोलोक में क्रीड़ा करते हैं अब रही तटस्थ शक्ति तटस्थ शक्ति दो प्रकार की जो नित्य सिद्ध जीव हैं, उनको तो श्री वैकुंठ में वे अपना पाषद बना करके नित्य स्थापित करते हैं और हम सरी के जो मरियल से जीव हैं, जो भगवान के कौसो मणि से प्रकट हुए परंतु तो उन्होंने भगवान का आस्वादन कभी भी नहीं किया है भगवान से प्रकट तो हुए हैं हैं तो भगवान के अंश परंतु तटस्था तो शक्ति से संबलित अंश के रूप में हम लोग बाहर आए हैं परंतु तो बाहर आने पर भी हम लोग भगवान का स्वादन कभी प्राप्त किए हुए नहीं थे हम हमृतार्थ ही थे हमको अपने स्वरूप का भी पूरा पूरा बोध नहीं था। ऐसी स्थिति में जीवों को करने के लिए भगवान ने उन अनंत जीवों को चार प्रकार के देह प्रदान किए और जीवों की परिणति चार प्रकार के देहों के रूप में हुई अंडे जो बीज जराई और उनके रहने के लिए भी माया शक्ति के द्वारा भगवान ने जगत की रचना की और जगत की रचना करके उन जीवों को पैरासाइट बना करके एक दूसरे का उनके देहों को पैरासाइट बना करके एक दूसरे के द्वारा उनको जीवित रखा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाते हुए अन्न को खाते हुए मनुष्य जी रहा है कहीं छोटी वस्तु को खाते हुए तो एक जो पूरा चक्र है वो चक्र निरंतर निरंतर चला उसने उसको, उसने उसको खाया उसने उसको खाया उसने उसको खाया उसने उसको खाया और एक प्रकार का जो पूरा जो चक्र है वो चक्र विराजमान है और पराजीवी बना करके भी उस मनुष्य को उन जीवों को उन्होंने जगत के भीतर रखा और इस प्रकार वे जीव कहीं जीवित होते हुए विराजमान हो रहे ऐसे जीवों में किंचित स्वतंत्रता भी प्रदान की जो जीव कभी ठाकुर के भजन करने की किसी में स्वेच्छा से थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है तो कोई संत की कृपा से उसे संत का संग मिल जाता है और संग मिलकर के भजन का मार्ग प्रकट हो जाता है इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण स्वरूप शक्ति तीन शक्ति परिणति कृष्ण निर्विशेष नहीं है वे सविशेष होकर के विराजमान और तीनों शक्तियों में तटस्था शक्ति बहिरंगा शक्ति और स्वरूप शक्ति इन तीनों शक्तियों में परिणती होने का लक्षण विराजमान है परिणति माने सत्व तो हर कोई दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होने का गुण भी इनमें विराजमान है वेदांत में दो प्रकार की वस्तुओं का वर्णन किया गया एक विक्षेप और एक परिणाम सतत्व तोन्य था प्रथा विकार इत और अतत्व तोन्य था प्रथा विवर्त इत्यवे जहां वस्तु हो नहीं परंतु तो अन्यथा दिखने लगे उसको कहेंगे हम विवर्थ सर्प है नहीं परंतु तो रस्सी में सर्प का इल्यूजन हो गया यह है विवर्थ परंतु दूध दही के रूप में परिणत हो गया इसको हम कहेंगे विकार तत्वतः कोई दूसरी वस्तु दिख जाए तत्वतः दिखे उसको कहेंगे विकार परिणाम। और वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परंतु तो भ्रम के कारण दूसरी मान ली गई रस्सी रस्सी ही है रस्सी कभी भी हजारों वर्ष तक पड़ी रहे तब भी वो सर्प नहीं बन सकती है परंतु तो भ्रम से रस्सी के ऊपर कोई पैर रखे और ये कहे अरे सांप तो भ्रम उसके ऊपर इतना प्रभाव डाल देगा कि उसके झाग आ जाएंगे उसको मूर्छा आ जाएगी वो उसका हार्ट फेल हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए कहीं हार्ट सिंक भी कर जाए मर भी जाए भ्रम के कारण सब गुण सब होंगे जो कि सर्प के काटने पर होते हैं एक भ्रमित व्यक्ति में भी वे सारे गुण के वो दिख जाएंगे परंतु तो वो रस्सी कभी भी सर्प है नहीं परंतु तो दूध दही के रूप में परिणत हो गया तो दूध का दही के रूप में परिणत होना इसको हम कहेंगे परिणाम रस्सी में सर्प की भ्रांति होना इसको हम कहेंगे विवर्त तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जीव में विवर्त और परिणाम दोनों होते हैं विवर्त तो क्या है कि अपने आप को सचित आनंद न मान करके ये मान बैठा हूं मैं कि मैं शरीर हूं यह है विवर्त। तो जीव में देहाध्यास यह है विवर्त मैं दे हूं या तो है विवर्त परंतु तो जीव बना जो देह बना है या विकार के कारण ही बना है मा तत्व से अहंकार हुआ अहंकार से पंचतन मात्राएं हुई उनसे पंच महाभूत हुए उन पंच महाभूतों में कहीं घटा बढ़ी हो करके चार तरह के शरीर बने और उन शरीर में एक मनुष्य देवी हुआ ये मनुष्य देह या विकार है व्यवर्त नहीं है परंतु तो मनुष्य देह में ममता जो हुई यह व्यवर्त है तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आकाश भी सत्य है और पुष्प भी सत्य है परंतु आकाश पुष्प खपुष्प आकाश का पुष्प के साथ में संबंध कर लेना यह संबंध असत्य है जगत असत्य नहीं है जगत भी सत्य है जीव भी सत्य है परंतु जीव और जगत इनके संबंध को जोड़ लेना या असत्य जगत सत्य है वैष्णव जगत को सत्य मानेंगे जगत भ्रम में नहीं है हवा में नहीं हो रहा कि कहीं बन गया हो रस्सी में सर्व की भ्रांति हो गई हो ऐसा नहीं है भगवान की तटस्था शक्ति के द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत को वास्तव में परिणत के रूप में बेकार के रूप में उत्पन्न किया गया परंतु तो जीव ने जगत के साथ में जो संबंध जोड़ा है अपना संबंध जोड़ा है वह संबंध है मिथ्या जगत मिथ्या नहीं है जगत सत्य है परंतु तो जगत का के साथ में जीव का संबंध वह संबंध ही असत्य होकर के विराजमान है श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि विष्णु शक्ति परापमुक्ता क्षेत्र ज्ञाक्ष तथा परा, परा। अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति ईष्य श्री विष्णुपुराण ने कहा गया कि विष्णुशक्ति पराप रुक्ता सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है विष्णु की शक्ति उस विष्णु की शक्ति के सामने अणु जो जीव है वो अनुचित है इसलिए क्षेत्र ज्ञाक्ष तथा परा क्षेत्र जो जीव शक्ति है उसको कहा गया अपरा और अविद्या कर्म इनकी शक्ति को कहा गया तृतीय शक्ति तृतीय तो यहां पर तीन शक्ति गिनाई परा ईश्वर की शक्ति हुई अपरा जीव शक्ति हुई और तृतीय शक्ति माया हुई पंथ तुलनात्मक जहां करने के लिए बैठेंगे वहां संज्ञा बदल जाएगी ये इसको हम आ, कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे इसको हम सर्वदा सर्वदा कहीं कंपरेटिव नाउन कहेंगे ये कहीं में नाउन हुआ है। अब देखिए अपने वहां पर कहा क्या कहा गया था विष्णु पुराण में तो कहा गया क्षेत्र व्या अच्छा, तथा परा, क्षेत्र शक्ति को अपरा कहा गया परंतु यहां पर भगवत गीता में क्षेत्र जी को अपराध कहा गया वहां पर अष्ट प्रकृति जो है उनको अपराध कहा गया तो तुलनात्मक दृष्टि में भाई भीड़ चल रही है तो उसने व्यक्ति को यह मानना चाहिए हमको भी यही मानना चाहिए कि बहु नाम प्रथमा बहु मध्यमा बहुतों से मैं आगे हूं बहुतों से बीच में हूं बहुतों से पीछे हूं प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है सबसे आगे वाला जो है वो भी ऐसा ही सोचेगा कि भगुना और जो सबसे पीछे है वो भी यही सोचेगा कि भगुना मसने प्रथमा मेरे पीछे भी कोई आ रहे होंगे तो जहां कंपरेटिव देखेंगे वहां पर ये परा अपरा और अन्य ये जो नाम दिए गए ये कंपरेटिव है ये संज्ञा नहीं तो ईश्वर की तुलना में विष्णु की तुलना में जीव एक जगह अपरा होगा और गीता में वहां माया की तुलना में वही कहीं परा हो जाएगा तो पृथ्वी पराम ये प्रधान जो है प्रकृति वो अपरा है और पराम जीव भूता महाबाहू जीव को वहां पर परा कह दिया गया तो ये क्रम के जैसे जो पुत्र था वो नाती का पिता है और बाबा का पुत्र है इसी तरह से यहां पर पड़ा और पूरा हो जाएगा किसी का पुत्र है किसी का पिता हो जाएगा ऐसा हो जाए अब कृष्ण धूल से जीव अनादि बहिरमुख अब ये जो जीव था यद्यपि कृष्ण का अंश है कृष्ण का एक ऐसा अंश जो तटस्था शक्ति से संबलित है यह जीव कृष्ण का एक अंश है अब इस जीव को सदा यह विचार करना चाहिए था पहले से ही यह विचार करना चाहिए था कि भाई मेरा ओरिजिनल ओरिजिन जो है मैं उसकी आराधना करूं परंतु जीव में कभी भी जब सृष्टि में ये जीव आया जीव तो नित्य है परंतु जब उसका सृष्टि में आगमन हुआ माने माया देवी को जब सौंपा गया उस समय जीव को जीव मानो जीव का जन्म हुआ तो जीव का जब जन्म हुआ उस समय उसको सदा ये ही सोचना चाहिए था कि भाई मेरा ओरिजिन क्या है मैं किससे उत्पन्न हुआ पंत जीव ने उस मूल पदार्थ को तो सोचा नहीं उसका अनुभव तो उसको पहले था नहीं पंत कम से कम ये तो सोच सकता था कि मैं कहीं से होगा हूं कहां से होगा हूं यह तो उसको सोचता इतनी बुद्धि तो उसमें होनी चाहिए कि मैं उगा हूं तो कहीं ना कहीं से होगा हूं तो अपने स्रोत को अपने रिसोर्स को उसको ढूंढना चाहिए था परंतु उसने रिसोर्स को ढूंढा नहीं रिसोर्स के बाहर जो वस्तुएं हैं उनको ढूंढने लगा अब रिसोर्स के बाहर दो वस्तुएं हैं। रिसोर्स के बाहर एक तो वो स्वयं है और एक भोग्य जगत है तो बजाय इसके कि वह जब मां के घर में आया या माया देवी के पास में आया तो उसको यह सोचना चाहिए था कि भाई मैं कहा से आया मेरा आश्रय कौन है इसको तो उसने कभी विचार किया नहीं उसका उसे अनुभव नहीं है परंतु तो आया है तो उसके चित है तो उसको कम से कम यह सोचना जरूर चाहिए था कि मेरा ओरिजिन कौन है मेरी किस से मैं आ रहा हूं परंतु तो उसने अपने मूल स्रोत को ढूंढने का कभी प्रयास किया ही नहीं अनादि भयोमुख है इसलिए उसने दो चीजों को मान लिया कभी तो यह मान लिया कि परम परम उपास से मैं हूं ये जितना भी जगत है इस जगत को भोगने वाला मैं हूं मैं हूं भोगता ये जगत है भोग या तो उसने ये मान लिया या उसने विचार किया कि यदि इस जगत के कर्म को मैं भोगूंगा कर्म नाम करके भी एक शक्ति थी कर्म को यदि मैं भोगूंगा तो कर्म के भोगने पर मैं कहीं अधिक सुखी हो जाऊंगा तो कर्म के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना या तो उसने चाहा या भोग के द्वारा उसने या तो अपने आप को लक्ष्य करके माना या भोग के द्वारा अपने आपके आनंद को और अधिक प्राप्त करना चाहा तो या तो वो सेल्फ ओरिएंटेड हुआ जो जीवात्मा है उस जीवात्मा में वो ओरिएंटेड हुआ और यह जगत में ओरिएंटेड हुआ जबकि उसको ओरिएंटेड होना चाहिए था उसको केंद्रित होना चाहिए था जिस रिसोर्स से वो निकला है उस रिसोर्स की ओर परंतु जीव ने ईश्वर का आस्वादन कभी किया नहीं है ईश्वर के साथ में तो वो अभी रहा नहीं है क्योंकि वो नित्य माया के बशीभूत है माया उसको घेर रही है परंतु माया घेरने पर भी वो जो जीव है उसने ईश्वर को लक्षण मान करके या तो कर्म को लक्ष्य माना या अपने सुख को लक्ष्य माना जैसे कहने जिस रिसोर्स से वो उत्पन्न हुआ उसको लक्षण मान करके उसने द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश किया जो प्रथम वस्तु थी वो है ईश्वर उस फर्स्ट वस्तु को उसने न लेकर के भयम द्वितीय निवेश दूसरी जो वस्तुएं हैं ईश्वर से भिन्न जो वस्तुएं हैं उनमें उसने अपना अभिनिवेश किया ईश्वर से भिन्न कौन सी वस्तुएं हैं दो या तो उसने समझा कि सबसे बड़ा मैं हूं और यह जगत मेरे भोग के लिए है या उसने कहा कि नहीं जगत में इतना सुख है यदि यह सुख मुझे मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा मोटा हो जाऊंगा इन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा मोटा अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा अधिक सुख सुखपूर्ण हो जाऊंगा ऐसा विचार करने का उसने विचार किया तो ईश्वर को भूल करके द्वितीय वस्तु में उसने अभिनिवेश किया तो कृष्ण भूल कृष्ण भूल का तात्पर्य है कि अपने आस्वादन नहीं है फिर भी अपने ओरिजन का उसे ध्यान रखना चाहिए था अपने मूल स्वरूप का उसे ध्यान रखना चाहिए था परंतु तो अपने मूल स्वरूप का स्रोत का ध्यान न करके उसने द्वितीय वस्तुओं को स्रोत को तो भुला दिया और अपने आप को या तो अधिक शक्तिशाली अधिक बड़ा बनाने के लिए कर्म का आश्रय लिया या उसने ये सोचा कि यह सारा संसार मेरी सेवा कर और ये मैं हूं भोक्ता और मैं इस जगत का भोग करूं यह विचार कर तो जीव अनाज बहिर्मुख ये जीव अनाज बहिर्मुखी रहा जो अपनी मूल श्रोत था उस मूल श्रोत को उसने भूल दिया अतय माया तारे संसार दुख इसलिए माया को तो ये अच्छा नहीं लग रहा है माया उसे संसार दुख प्रदान कर रही है माया को दो चीज पसंद नहीं आई कि ये जीव अपने मूल स्वरूप की तो सेवा कर नहीं रहा है मूल श्रोत की तो सेवा कर नहीं रहा है जिसका ये लीन आउट है उस रिसोर्स की तो ये सेवा कर नहीं रहा है और ये सेवा करना चाह रहा है या तो अपनी कि मैं ही डोमिनेट करूं और ये सारा जगत मेरी मुट्ठी में आ जाए इसका मैं भोग करूं या मुझ में कोई कमी है कंपटीशन है तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द बीक्स सारे जो कमजोर हैं उन सबों को एलिमिनेट करके उनको सबको कुचल करके मछली न्याय में मैं ही सबसे बड़ा बन जाऊं जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है इसी प्रकार वो कहीं मछली न्याय में सबसे ज्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा वही सबके ऊपर शासन करेगा इसलिए या तो ये अपने आप को केंद्रित कर रहा है या यह जगत की वस्तुएं उनको मैं अपने पास में कर लूं इसके लिए प्रयास कर रहा है तो या तो सेल्फ ओरिएंटेड हो रहा है या ये जगत की वस्तुओं में अपने सुख को और अपनी महिमा को अपनी ग्लोरी को देखने का प्रयास कर रहा है ऐसी स्थिति में आपके माया को बुरा लग रहा है कि अरे तू जिसका अंश है उसको तो उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं दे कि मैं कहां से आया हूं और तू जगत की ओर दौड़ रहा है इसलिए माया उसे पीटती है अब भगवान माया को टोकेंगे तो नहीं भगवान की स्थिति कैसी है बोल जैसे कोई बालक उसको पढ़ने के लिए किसी अध्यापक के पास में किसी बच्चे को भेजा अब बच्चा ये नहीं पढ़ है चंचलता कर रहा है वो ठीक से लेसन याद नहीं कर रहा है तो जैसे वो टीचर बालक के कान पकड़ करके कभी कभी उसके एक चाटा भी लगा देगी उसे कारपोरियल पनिशमेंट भी दे देगी उसकी पिटाई भी कर देगी अब वो जो माया कर रही है पिटाई वो तत्वता बालक के हित के लिए कर रही है कि ये बालक जिससे उत्पन्न हुआ है उनकी और तो सेवा करने की और इसकी कभी मन्नत पूर्ति है नहीं कि अपने मूल स्वरूप के साथ में जुड़ करके उसकी सेवा करूं और यह सेवा करना चाह रहा है कर्म की इसलिए माया को बुरा लग रहा है और माया बच्चे को ठीक रास्ते पर लाने के लिए पीट रही है माता पिता को लगता तो बहुत बुरा है कि हमारा इतना लाल का बालक कितने प्यार से हम रखते हैं और ये बाहर की एक सेविका की तरह से ही जिसको नियुक्त किया गया है बालक के हित के लिए वो हमारे बालक को पीट रही है तो जैसे गार्जियन को लगता तो बुरा है कि जब टीचर किसी बच्चे को पीटती है तो गार्जियन को लगता तो बुरा है परंतु एक अच्छा गार्जियन कभी भी टीचर को टोकता नहीं है रोकता नहीं है जानता है कि इसकी इस बालक के प्रति बुरी भावना नहीं है ये बालक का कल्याण करना ही चाहती है परंतु वो जानता है कि बालक के डाटने से बालक ठीक रास्ते पर नहीं आएगा बालक को ठीक रास्ते, रास्ते पर लाने के लिए कोई दूसरा उपाय भी करना चाहिए सही वस्तु को हित को इसको समझाया जाए डाटने से नहीं बल्कि हित को समझा करके जैसे लाया जाए वो ही अधिक अच्छा होगा ये एक अच्छी अध्यापका नहीं है उस समय श्री कृपा शक्ति रूपी माया शक्ति रूपी अध्यापका से हटा करके जब कृपा शक्ति रूपी किसी योग्य अध्यापका के पास में भेजा जाता है तो वो कृपा शक्ति रूपी जो अध्यापका है वह बेटर टीचर वो उसे ठीक से लेसन को सिखाती इसी प्रकार माया के प्रतारण को भगवान कभी पसंद तो नहीं करते हैं परंतु माया को टोकते नहीं क्योंकि एक गार्जियन कभी भी अपने बात बच्चे को जो टीचर पनिशमेंट दे रहा है उस पनिशमेंट को बुरा लगने पर भी वह टीचर को रोकता नहीं क्योंकि वो जानता है कि यह इसके हित के लिए तो माया ने जीव में दो कमियां देखी एक कमी तो यह देखी कि यह जीव केंद्रित हो रहा है या ये जीव जगत के सुखों से अपने आप को और ज्यादा मेहमाशाली बनाना चाह रहा है पर जगत के सुखों से ये मेहमाशाली नहीं हो सकता है इसलिए माया इस जीव को पीटती है अब क्योंकि माया ने जीव का प्रतारण किया इसलिए माया कभी भी भगवान के सामने नहीं आती भगवान के पीछे ही रहती है जिमाने आ, आगे में वर्णन किया गया कि विमोहिता किमित दुर्धिया कि माया लज्जित होकर के क्योंकि उसने जीव प्रतारण किया इसलिए वो सामने नहीं आती है गार्जियन सामने आ जाएगा तो टीचर मारना बंद कर देगी एक तो पीट देगी उसे परंतु मालिक सामने आ जाएगा तो जैसे वो संकुचित तो हो जाती है टीचर वो फिर पीटती नहीं है ऐसे ही भगवान के सामने माया कभी नहीं आती है और वो भगवान के पीछे ही खड़ी रहती है तो बिलजमानेथे मोया विमोहिता बिकत्यंत ममाहमित दुर्धिया तो भगवान को माया प्रसारण पसंद नहीं है फिर भी माया को रोकेंगे नहीं क्योंकि भगवान जानते हैं कि माया एक तो हितकर है जीव का हित ही करना चाह रही है और दूसरे ये माया का स्वभाव है स्वभाव को किसी के ओरिजिनल जो प्रभाव है उसके साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते तो इसलिए जब ये जीव ईश्वर को छोड़ करके जब आ, माया के चंगुल में फंस गया उस समय कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए दंडे जनेयन नदी से चुपाये जैसे दंड देने के लिए जो दंड जब किसी को दिया जा रहा है तो नदी में ले जा करके न तो उसको मरने देगा और नदी में उसके मुंह को पानी में डुबोएगा भी परंतु जब हबप करने लगेगा तो फिर उठा लेगा उसको मरने भी नहीं देगा श्वास भी घुट जाए इतना भी नहीं तो जैसे दंड देने के लिए गर्दन पकड़ करके जैसे किसी को जल के भीतर डुबोया जाए फिर निकाल दिया जाए फिर वो सांस ले, ले फिर जल में डुबो डुबोया जाए फिर निकाला जाए ऐसे ये माया कभू स्वर्ग उठाए कभू नर के डुबाए कभी स्वर्ग में उठाती है कभी नरक में डुबो देती है और दंड जन को जैसे अपराधी को राजा के सैनिक नदी के जल में डुबोते हैं मुक्त करते हैं ऐसे ही ये मायावी जीव को दुख दे रही है अब भगवान को बुरा लग रहा है कि यह जीव मेरा अंश है, मेरा स्वरूप तो मेरा ही दास है तो जैसे माता पिता को बुरा लगता है कि ये हजार दो हजार रुपये की ट्यूशन देने वाली ये अध्यापिका और हमारे बालक को इतना पीट रही है अच्छा नहीं है तो जैसे बुरा लगता है फिर भी टोकेंगे नहीं गार्जियन उसको टोकता नहीं है ऐसे ही भगवान माया को टोकते नहीं हैं परंतु जीव का कल्याण करने के लिए वे कोई दूसरा उपाय कर देते और दूसरा उपाय करते हैं कि संतों को भेज देते हैं तो भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यमान जीव जब टीचर की खूब चटपिटाई हो गई उस समय कोई बढ़िया टीचर उसको मिल जाए कोई स्नेह व्यक्ति मिल जाए और जो उसको बिल्कुल खेल खेल में सिखाए लर्निंग विद प्ले इस तरह से सिखाए तो ऐसा जो व्यक्ति है वो उसे कहीं प्राप्त हो जाए तो श्री प्रभु ऐसे जीव को प्राप्त कराते हैं तो भयम इस जीव ने द्वितीय वस्तु माने अपने मूल स्रोत को छोड़कर के स्वरूप शक्ति को छोड़कर के द्वितीय शक्तियों में माने तटस्था या बहिरंगा शक्ति में इसने अभिनिवेश किया ईशात अपेत यह ईश्वर से अपेत माने दूर हो रहा है और द्वितीय अभिनिवेश क्यों किया है इसलिए विपर्य और स्मृति माया के पास में आते ही इस जीव को विपर्य की भी प्राप्ति हो गई माने देहाध्यास की प्राप्ति हो गई और स्मृति माने अपने सच्चदानंद रूप को यह भूल गया ये विपर्य की प्राप्ति होना और स्मृति की प्राप्ति होना मैं दे हूं यह अध्यास ब्रह्म इल्यूजन और स्मृति मैं सच्चिदानंद हूं इस की, का भी नाश इन दोनों वस्तुओं का कारण क्या है द्वितीय अभिनिवेश किंचित स्वतंत्रता के कारण इस जीव ने द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश किया था माने ईश्वर के भिन्न जो तटस्था शक्ति या बहिरंगा शक्ति उनमें इसने अभिनवेश किया था इसलिए इसे अपने स्वरूप की विस्मृति हुई और इसे विपर्यय की प्राप्ति हुई यहां पर जीव ने कोई अपराध नहीं किया है और अपराध के कारण दंड देने के लिए उसे माया के पास में नहीं भेजा गया ऐसा नहीं है कि किसी सेटन जो है उसके भुलावे में आकर के आदम ने फॉर्मिटिन जो फ्रूट है उसको खा लिया हो और उसके कारण उसको बंधन मिला हो ऐसा नहीं है यह सिद्धांत बिल्कुल अलग है माने उसने कोई फॉल्ट की और उसका पनिशमेंट मिल रहा है ऐसा नहीं जीव स्वाभाविक रूप में ही अणु है परंतु स्वभाव का वह अकृतार्थ था भगवान ने से जीव को कृतार्थ करने के लिए उसे एक सुविधा प्रदान की एक फैसिलिटी प्रदान की कि उसे शरीर मिल जाए तो वह कुछ साधन करेगा तो कृपा पूर्वक इस जीव को देह प्राप्त करा करके साधन की सामग्री उसे प्राप्त कराने के लिए कृपा करके भगवान ने माया देवी को दिया यह पनिशमेंट नहीं है कहीं दूसरी जगह जीव ने कोई गलती की है आदमी ने फॉर्मिडिन जो ट्री है उसके फॉर्मिडिन फल को कहीं सेन के के चक्कर में आकर के उसने खाया है इसलिए उनको कहीं जगत मिला परंत यह थोड़ी स्वीकार न करके जीव भगवान का अंश है भगवान जीव के प्रति सदा कृपा दृष्टि रखते हैं उसे थ को कृतार्थ बनाने के लिए भगवान ने इस जीव को माया देवी को प्रदान करके उसे ये फैसिलिटी प्रदान की कि जिसके कारण वह वह अधिक वहा कहीं कोई साधन करके नित्य सिद्ध जो जीव है उनकी कोटि को प्राप्त कर सके ये भी वेकुंठ में पहुंच सके इसके लिए एक प्रोसेस बनाने के लिए भगवान ने जीव को जीव को जो ओरिजिनली था, ऐसे जीव को भगवान ने माया देवी को समर्पित किया और माया देवी को समर्पित करने पर माया देवी ने जब पिटाई की तो भगवान को अच्छा लगा नहीं माया देवी लजा करके भगवान के पीछे खड़ी हो गई तब भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए कृपा करके स्वयं देवी अवतार करके अपनी लीला को प्रकट किया और अपने संतों को भेज करके नाम धाम रूप लीला पर कर श्रीमद महाप्रमु स्वयं योग धर्म का प्रचार करके नाम धर्म का प्रचार करके जीव को एक फैसिलिटी प्रदान की एक सुविधा प्रदान की कि नाम के द्वारा वह अपना कल्याण करे और जब नाम के द्वारा कल्याण किया गया तो फिर वो उसके हृदय में जो भक्ति लता का बीज बोया गया वो बीज कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ग्रहण करके वह फलेगा और प्रेम के परम आस्वाद को वह प्राप्त करेगा अतः जीव ने जब ईश्वर को छोड़ करके अन्यत्र भयम द्वितीय अभिनवेश माने सेल्फ ओरियंटेड हुआ या तो वो जीव ओरिएंटेड हुआ या कर्म ओरिएंटेड हुआ तो द्वितीय वस्तु में अभिवेश होने पर माया देवी को बुरा लगा और माया देवी ने दो कार्य किए उसमें स्मृति भी उत्पन्न की और उसमें देहाभ्यास को भी उत्पन्न कर दिया जैसे एक जादूगर है वह अपने हाथ से कड़ा उतारता है उसके लोहे का एक बंगल तैन रखा है वो बंगल उतारता है कड़ा उतारता है और पूरा मजमा इकट्ठा करके कहता है देखो भाई ये क्या है तुम देखो तुम देखो तुम देखो सब कहेंगे ये लोहे का काड़ा है जादू जादूगर क्या करता है उस कड़े को अपने हाथ में लेता है और कुछ मंत्र बोलता है छु मंत्र, काली का जंतर और उसने कड़े को ऊपर उछाला टप देसी उसकी हथेली के ऊपर एक सोने का सिक्टा नाचते हुए खड़ा हो जाता है अब जादूगर ने दो काम किए एक काम तो जादूगर ने यह किया कि उसने अपने जादू के द्वारा या हाथ की चतुराई के द्वारा किसी भी तरह से हाथ की सफाई के द्वारा लोहे के करे के रूप को छिपाया इसी का नाम है माया की आवरण वृत्ति और दूसरा काम उसने यह किया कि उस लोहे के कड़े में उसने यह सोने का सिक्का है या इल्यूजन पैदा कर दिया या भ्रम पैदा कर दिया इस भ्रम का नाम ये है विक्षेप तो माया की दो वृत्ति है एक आवरण दूसरी विक्षेप आवरण वृत्ति के द्वारा स्मृति जीव अपने स्वरूप को भुलाया और विक्षेप के द्वारा विपर्य मैं दे हूं मैं सचित आनंद हूं मैं अनुचित हूं इस बात को तो भूल गया और मैं देव हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं बूढ़ा हूं मैं जवान हूं मैं बन्मचारी हूं मैं यति हूं ये अभिमान धारण करके वो बैठ गया तो माया के द्वारा विपर्याय और स्मृति ये दोनों पुण्य की गए इस जीव ने अपने ओरिजन को भुलाया था कर्म में यह लक्ष बुद्धि उपास्य बुद्धि धारण कर रहा था इसलिए माया को बुरा लगा माया ने इस जीव के सचित आनंद रूप को छिपाया और मैं दे हूं इस इल्यूजन को इस भ्रम को प्रदान कर दिया तन माया आता अतः अब ये इल्यूजन कैसे दूर होगा भ्रम कैसे दूर होगा उसके लिए उपाय है कि बुध आ भजे तम भक्ति के, के एक बुद्ध व्यक्ति को भक्ति के द्वारा गुरुदेवता भगवान ने गुरु रूप गुरुदेवता रूपी अपने स्वयं को भी भेज दिया गुरु को भी इस जीव को प्रदान कर दिया तो गुरुदेव रूपी आत्मा गुरुदेव रूपी श्री भगवान ने इसको भक्ति का उपदेश दिया भक्ति ही क्या भक्ति के द्वारा एकम ईशम आभे गुरुदेव ने उपदेश दिया कि श्री भगवान का आश्रय ग्रहण करो नाम का जप करो जब नाम का जप ग्रहण किया भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो इसकी माया फिर दूर हो जाएगी और इसे फिर कृतार्थ से था कि प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार जीव का जगत में आना यह कोई दंड नहीं है बल्कि यह एक प्रोसेस है अकृतार्थता से कृतार्थ होने का यह जीव जो फ्रूट लेस था उससे फ्रूटफुल बनने का एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस जीव को भगवान ने उपलब्ध कराया और इस प्रकार परम कृपालु होकर के कोई दंड नहीं परम कृपालु होकर के श्री प्रभु ने इस जीव को इस प्रकार अपने पास में पहुंचाने का प्रयास किया परंतु यह भी हरेक के लिए नहीं है भगवान चाहते तो हरेक को है परंतु जीव को जो किंचित स्वतंत्रता दी है जिस जीव ने अपनी उस स्वतंत्रता का सदुपयोग किया वह तो इसको प्राप्त करेगा अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा अतः साधु शास्त्र कृपाएं यदि कृष्णोन्मुख है से जीव निस्तरे माया बाहर छाड़ो यदि कोई साधु शास्त्र की कृपा से कृष्ण की ओर उन्मुख हो तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा और माया उसको छोड़ लेगी माया उसको पिटाई करना जो कभी नरक के जल में डुबो रही है कभी स्वर्य के मैं श्वास लेने का अवसर दे रही है वो जो दुबाव उतरा रही है उससे माया मुक्त हो जीव मुक्त हो जाएगा वो ही कह रहे हैं कि दैव ऐसा गुणमयी माया दुर्थया मा मे ये प्रपद्यंते माया तरंत थे ये माया भी अलग नहीं है दैवी दैवी कहने का मतलब है माया स्वतंत्र नहीं है माया भी भगवान की दासी है ये गुणमयी माया ये भी दैवी देव का ही श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है परंतु भगवान अपनी शक्ति के जो ओरिजिनल नेचुरल उसका जो स्वरूप है उसके साथ में कभी छेड़खानी नहीं करते हैं ये एक मूल आधारभूत बात है कि भगवान ना जीव के मूल स्वरूप के साथ में कोई छेड़खानी करेंगे ना माया के मूल स्वरूप के द्वारा कोई छेड़खानी करेंगे जीव को कोई सुविधा प्रदान करके वह दिव्य वस्तु को प्राप्त करा तो ओजन का कभी भी नश, नाश नहीं है जैसे कहीं पदार्थ विज्ञान कहता है कि भाई द्रव जो है वह गैस के रूप में परिणत हो जाएगा गैस द्रव कभी ठोस के रूप में परिवर्तित हो सकता है ठोस गैस के रूप में गैस दब के रूप में तो उनके रूप में परिवर्तन हो सकता है परंतु किसी वस्तु का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसका वास्तविक विनाश नहीं हो सकता है जो ओरिजिनल स्वरूप है वो लगभग वैसा ही रहता है ओरिजिनल स्वरूप का नाश नहीं होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा हो जाएगा कि गैस कभी लुक्विड बन जाएगा गैस कभी कॉन्क्रीट बन जाएगा कभी वह लुक्विड बन जाएगा कभी गैस बन जाएगा तो कंक्रीट लिक्विड गैस ये किसी प्रकार से बन जाएंगे उनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा ऐसे जीव का जो अपना स्वरूप है उस मूल स्वरूप के साथ में भगवान कभी भी छेड़खानी नहीं करते हैं अब जीव को शास्त्र के माध्यम से अब चार वस्तुओं की प्राप्ति होगी वेद शास्त्र का संबंध अवधे प्रयोजन अधिकारी है जीव फिर संबंध अवधेय और प्रयोजन ये चार चीज वर्णन की यहां तक जीव के स्वरूप और जीव के बंधन का वर्णन किया अब आगे के प्रसंग में जो संबंध तत्व है उसका वर्णन करेंगे कि उपास्य श्री कृष्ण ही हैं जीव उपास्य नहीं हो सकता जगत भी उपास्य नहीं हो सकता है श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य है अब संबंध तत्वों में आगे भगवान के विभिन्न अवतार और उन सबका वर्णन आगे के प्रसंग में करेंगे संबंध अवधि प्रयोजन यहां तक जीव और जीव को बंधन की प्राप्ति कैसे हुई और बंधन क्यों दिया गया बंधन क्यों प्राप्त हुआ और इसमें भगवान की करुणा कैसे जीव के प्रति सदा बनी हुई है यह प्रकट हो रहा है भगवान कभी भी निष्ठुर नहीं है भगवान कभी भी पक्षपाती नहीं है पक्षपात और नैष्ठो इन दोनों को छोड़कर के जीव का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने जीव को माया देवी को कृपा करके प्रदान किया है भगवान न तो कठोर हैं, क्रूर है और न भगवान पार्शल है न तो भगवान किसी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं उनमें नैण्य और उनमें पक्षपात ये दोनों ही दोष नहीं हैं ये अभी तक निरूपण किया अब कल के प्रकरण में आगे संबंध अवधे प्रयोजन इनमें संबंध तत्व तो का उपास्य तत्व तो श्री कृष्ण ही हैं इनका निरूपण करेंगे बोलवृंदा बिहारी लाल की जय गौर हरी जय जय श्री राधे राधेश्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा गाय गौर हरि गो, गो, गो, गो राहेश रा